परमादरणी प्रातस्मरणी परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के एवं श्री प्रेमपुरी जी महाराज के युगल पावन पवित्र चरणार विंदों में बारंबार वंदन हमारे जीवनधन गोविंद की वाणी से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 हमारे श्री देवर्षि नारद जी महाराज या पावन रहस्य श्रवण करा रहे हैं जिसको हम विगत कई दिवसों से श्रवण कर रहे हैं इन्होंने बताया है कि निमी जी महाराज के यहां नव योगेश्वर महात्मा आए हैं जो चर्चा वहां चली थी उसी प्रकार की चर्चा जब हमारे जीवन धन श्री गोविंद के चरणारविंदों में बैठकर के श्री उद्धौ जी महाराज जीवन को रसीला कैसे बनाया जाए उसको कैसे सुखद बनाया जाए क्योंकि संसार के लोग संसार की परिस्थितियां तो आती जाती रहेंगी कभी मन के अनुकूल व्यापार होगा कभी प्रतिकूल व्यापार होगा तो श्याम सुंदर श्री उद्धौ महाराज को यह पावन पवित्र प्रसंग सुना रहे हैं विक्षुक गीत का उन्होंने एक बात अनोखी बताई वह जो विक्षुक है उज्जैन में रहने वाला उसके सारे विपरीत अवस्थाएं उसके चित्त के सामने हैं मानस के सामने हैं धन भी नहीं है परिवार भी नहीं है सुख सुविधाओं की सामग्री भी नहीं है लोग उपेक्षा करते हैं किंतु उसके बाद भी मस्ती में वह गीत गाता है कि दुनिया में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है ये सुख दुख मिलता है अपने मन के कारण और यदि मन अपने बस में हो जाए तो काम बन जाए तो कहा यह मन बस में होगा कैसे वह गुनगुनाता है दानम स्वधर्मो नियमो यमश मन को बस में करने का एक साधन है जिसका नाम है दान आप कहेंगे दान से क्या होता है आप लोगों ने श्रवण किया होगा एक मुहावरा जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन अन्न यदि पवित्र होता है तो मन पवित्र हो जाता है अन्न को पवित्र करने का साधन है दान हमारे एक महात्मा कहते थे दान से धन पवित्र होता है और पवित्र धन का उपयोग करने से मन पवित्र होता है और आप यदि गलत ढंग का अन्न खाएंगे तो निश्चित रूप से आपका मन बिगड़ जाएगा आप लोगों ने कई बार श्रवण किया होगा विष्णु पितामा जब पांडवों को दान धर्म राज धर्म मोक्ष धर्म आदि का वर्णन कर रहे थे उस समय उन्होंने कहा कि राजा का परम कर्तव्य होता है सामर्थवान का परम कर्तव्य होता है उसकी आंखों के सामने यदि अन्याय हो रहा हो तो विरोध करे और वह यदि विरोध नहीं कर पाता है तो वहां से चला जाए संत सुनाते हैं कि द्रौपदी ने कहा कि पितामह आप सामर्थवान भी थे आपने विरोध भी नहीं किया था आप सभा से गए भी नहीं थे कारण क्या है तो भीष्म पितामह ने कहा कि दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाने के कारण हमारा मन खराब हो गया था उस समय मैं निर्णय लेने में सक्षम नहीं था तुम्हारे पति के अनुग्रह से ऐसे बाण लगे हैं जिससे मैं विरक्त हो गया हूं उस अन्न से बना हुआ रक्त निकल गया है अब हम सही निर्णय लेने के लायक हैं अभिप्राय नारायण यही है कि जब मन गंदा हो जाता है तो हम निर्णय भी सही नहीं ले पाते मैं कहां तक कहूं मन ठीक ना हो तो आंखों से हम सही देख भी नहीं पाते कानों से सही सुन भी नहीं पाते क्योंकि मणिराम जिस इंद्री के साथ लगे होते हैं ना वैसे ही दिखाते हैं वैसे सुनाते हैं तो यदि जीवन अच्छा बनाना चाहें तो दान के द्वारा धन पवित्र करें और पवित्र धन से मन पवित्र होगा दूसरा साधन है स्वधर्म का पालन आप जिस वर्णाश्रम व्यवस्था में हैं गृहस्थ हैं बानप्रस्थ हैं ब्रह्मचारी संन्यासी हैं अथवा ब्राह्मण हैं वैश्य आदि हैं आप जिस वर्णाश्रम व्यवस्था के आधार पर आप आधारित अपना जीवन चला रहे हैं उस धर्म का पालन करें उससे भी आपका मन कंट्रोल में रहेगा नियम और यम का पालन करें श्रीमद् भागवत महापुराण में तो हमारे ठाकुर जी ने नियम और यम ये बारह बारह प्रकार के बताए हैं आप एकादश स्कंध में पढ़ लीजिएगा वैसे योग में तो पांच पांच प्रकार के हैं योग में जहां यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि का अष्टांग योग का वर्णन है वहां पांच पांच प्रकार के हैं अस्ते चोरी न करना ब्रह्मचर्य का पालन करना संतोष रखना ये सब नियम है इससे महाराज मन पर संयम होता है ब्रह्मचर्य आदि का पालन करेंगे इससे भी ब्रह्म ब्रह्मचर्य से भी आपका मन संयमित रहेगा व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है जितना व्यक्ति भोगी होगा उसका उतना ही मन चंचल होगा बंदर सबसे ज्यादा भोगी होता है इसलिए बंदर एक जगह बैठ नहीं सकता है थोड़ी देर शांति से एक जगह हाथ भी रख नहीं सकता है उसकी मन की चंचलता उसके शरीर पर लक्षित होती है आप कितने चंचल हो मन कितना अशांत है आपका शरीर बता देगा कभी आंख इधर जाएगी कभी कान उधर जाएंगे कभी हाथ इधर पटकेंगे कभी उधर करेंगे ये सब नारायण हमारे मन की चंचलता का ही द्योतक है तो देखिए यदि यम नियम हमारे जीवन में आते हैं तब भी हमारा मन संयमित होगा सुतम च कर्माणि च सद भगवान की कथा का श्रवण करें भगवान के कर्मों का लीलाओं का श्रवण करें इससे भी मन शांत बनेगा पवित्र बनेगा भगवान की कथा में वह सामर्थ्य है कि आपके मन को पवित्र बनाती है चित्त को पवित्र बनाती है और सदब ये जो व्रत हम लोग धारण करते एकादशी का व्रत है शिवरात्रि का व्रत है ये व्रत से भी मन संयमित तो होता है व्रत इसलिए रखा जाता है व्रत के माध्यम से हमारा मन शांत तो होगा तो ये जो व्रत आदि धारण किए जाते हैं ये सर्वे मनोनिग्रह लक्षणांता ये भूदेव कहते हैं सारे के सारे जो लक्षण बताए गए हैं ये मन के निग्रह के लिए हैं मन के महाराज शांत करने के लिए है परो योगो मनस समाधि मन का समाहित हो जाना ही परम योग है अगर आपका मन समाहित नहीं हो चाहे भक्ति योग हो ज्ञान योग हो कर्म योग हो राजाधिराज योग हो कोई योग हो इसमें आपको माध्यम यही बताक बना करके बताया जाएगा कि इंद्रियों के घोड़े आपके हाथ में हो लगाम हो आपके हाथ में और मन आपका आपके बस में हो अगर आपका मन आपके बस में नहीं है महाराज ये मन पर विश्वास करने लायक नहीं है मैंने तो एक बार प्रयोग किया एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि सुबह से शाम तक क्या क्या खाते हो ये लिस्ट बनाओ कितना गिलास पानी पिया कितना भोजन किया इडली खाई कि डोसा खाया क्या क्या खाया तो हमने चार पांच दिन ये लिस्ट बनाया लिखते थे आज इतना गिलास पानी पिया आज ये पिया आज ये पिया फिर बाद में पढ़ते थे कि आज कितना सायंकाल कितने गिलास पानी पिया गया तो उसका कहना था कि कम से कम चार लीटर पानी शरीर में जाना चाहिए उसने और कितना कैलोरी आप भोजन करते हो पता चल जाएगा मैंने सोचा शरीर का तो ध्यान देते मन का ध्यान दें। अपने आराध्य गुरुदेव से महाराजश्री से मैंने सुना था कि मन के भावों को कभी लिख कर देखना इसकी कैसी दयनीय दशा है तो हमने लिखा जो जो भाव आते थे सच में नारायण एक दो घंटे के बाद मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये पागल के विचार हैं हे भगवान पागलों के विचार समझ में आए लगा ये मेरा विचार ही नहीं है ये मेरा चिंतन ही नहीं है कारण क्या है ये मणिराम जी क्या क्या सोचते रहते हैं सच में वो तो अच्छा है भगवान की कृपा है कि अभी डॉक्टरों ने मन का कोई थर्मामीटर नहीं बनाया है मन को इस देखने का कुछ बता देते तो महाराज बड़ा गड़बड़ हो जाता मणि राम जी थोड़ी देर में किसी को अच्छा मान लेते थोड़ी देर में बुरा मानते बोले बड़ा खराब है थोड़ी देर में कहते बहुत अच्छा है ये मन का ही खेल है सारा कोई कहते नहीं बहुत अच्छे सदगुण भड़े बाद में कहते नहीं तो ये सब ढूंढे ये थोड़ी थोड़ी देर में जो मन का खेल समझ में आता है महाराज इस मन पर निग्रह करने के लिए ही मामला है ये ये जितने साध मैं एक निवेदन करूं आप सबको भगवान की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं है भगवान तो आपको मिला मिलाया है दुनिया में जितने भी साधन बताए गए इंद्रिय और मन को ही शांत करने के लिए बताए गए ये शांत हो तो भगवान कहीं दूर थोड़ी है वो तो हाजिर हुजूर है ये मन की गड़बड़ी के कारण सब गड़बड़ नजर आता है इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही समाहितम य मनप प्रशांतम जिस व्यक्ति का मन शांत हो गया है महाराज वह दान आदि ना भी करे तो कोई जरूरी नहीं है क्योंकि दान आदि साधन इसलिए कि मन शांत हो यह मत समझिएगा कि दान आदि का यहां निषेध कर दिया गया है और जिसका मन असंयमित है महाराज और दान आदि कर रहा है तो लगता है कि कही न कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है देखो भाई दान आदि से क्या होता है मन शांत होता मैं कई बार लोगों को बोलता हूं अब पता नहीं ये विदा भी है कि नहीं मैं जब पढ़ता था अंग गणित ये सब गणित की पुस्तकें थीं। उस गणित की पुस्तकों में लास्ट के पेजों में उत्तर भी लिखे रहते थे अब लास्ट के पेज में उत्तर लिखा हुआ है और सवाल लगाना है तो सवाल लगाने के बाद उत्तर मिलाते थे कि उत्तर सही आया कि नहीं आया और यदि उत्तर सही ना आया हो तो निश्चित रूप से हमारा सवाल लगाना गलत है भाई सवाल लगाने की विदाई समझनी है तो यदि हम दान आदि कर रहे हैं स्वधर्म का नियम का यम का पालन मानो कर रहे हैं उसके बाद भी मन की शांति यदि हमारे जीवन में नहीं आ रही है तो उदारायण निश्चित रूप से हमारा प्रयोग कहीं ना कहीं गलत है जैसे भाई घर में तार डालते बिजली कनेक्शन जोड़ते हैं तो अब कनेक्शन जोड़ने के बाद जहां जहां लाइट दी गई है एसी में दी गई फिर हिजर में दी गई तो वहां पहुंचनी तो चाहिए अगर वहां लाइट नहीं पहुंच रही तो कहीं न कहीं हमारा जोड़ना गड़बड़ है कहीं न कहीं हमने जोड़ने में गड़बड़ी की है कहीं न कहीं तार छूट गया है जिससे कनेक्शन सही नहीं हो पाया वैसे ही यम नियम आदि का यदि हम पालन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मन का शांत होना परम आवश्यक है और यदि नहीं है तो हमारे दान में भी गड़बड़ी है दान हम प्रतिष्ठा के लिए कर रहे होंगे दान हम यश के लिए कर रहे होंगे नियम का हमारा धर्म का पालन भी हम धंधे के लिए कर रहे होंगे तो धंधे के लिए हमारा सुधर्म का पालन करने से आपका मन शांत नहीं होगा धंधा बढ़िया हो जाएगा धंधे में गड़बड़ी नहीं आपको ईमानदार लोग समझ लेंगे आपके साथ अच्छे ढंग से व्यवहार करेंगे किंतु तो उद्देश्य क्या है क्रिया का उद्देश्य यही हो कि हमारा मन शांत हो और ये तो कहते महाराज मनोबसन्ने ये भवंश देवा मनस्व समेति जिसने मन को बस में कर लिया महाराज ये तो कहते आपको क्या कहें वो देवताओं का भी देवता है जिसका मन अपने बस में है वो देवताओं का ही देवता है उसके अंडर में सब है हमने एक बार एक मैगजीन में पढ़ा था शायद भर में रसिया की स्टोरी है एक कोई वहां बड़े अच्छे दार्शनिक थे नाम मरे को स्मरण नहीं उनका भी वो एक एक्सरसाइज करवाते थे उस एक्सरसाइज का नाम था स्टाफ एक्सरसाइज वो सज्जन क्या करते थे लोगों को अपने अनुयायियों को अपने शिष्यों को एकांत में ले जाते थे और किसी डाउटी के अंदर महाराज तंबू के अंदर बैठे होते थे उनके शिष्य घूमते हों या जो भी करते हों, वो बोलते थे स्टाफ तो जो जो क्रिया कर रहा हो वो वही रुक जाए अगर उसने हाथ ऊपर उठाया है तो नीचे न करे महाराज उन्होंने कई वर्षों तक ये प्रयोग कराया था अपने शिष्यों को उसमें से जो उन्होंने दस बारह शिष्य समझे कि ये समझदार हो गए हमारी विद्या को पकड़ सके हैं एक बार ओरिया में किसी नहर के किनारे जो सूखी हुई नहर थी उस नहर के किनारे उनको ले गए थे और ले जाने के बाद वो करते क्या थे कि अपना उनको अभ्यास करा रहे थे प्रातःकाल का समय था उनके 8-10 शिष्य वो नहर में घूम रहे थे नहर सूखी थी जल था नहीं और इन्होंने आवाज लगा दी स्टाफ वहीं खड़े हो गए दस पांच मिनट के बाद वहां से पानी का प्रवाह आ गया जब पानी का प्रवाह आया घुटनों तक पानी आया तो लोगों ने सोचा कि गुरुजी को पता नहीं है किस नहर में पानी भी आ सकता है उनको पता नहीं इसलिए बोल दिए यहां तो पानी आ रहा है थोड़ी ऊपर पानी उड़ा तो दो चार तो निकल गए कमर तक पानी बढ़ने के बाद और भी निकल गए नाभि तक पानी गया छाती तक तक पानी गया तो लगभग सब निकल गए एक व्यक्ति खड़ा रहा और जब पानी का प्रवाह इतना बढ़ा तो बहकर चल पड़ा वो हटा नहीं पानी ने बहा दिया फिर वो उनके इस गुरुदेव छलांग लगाकर उनकी इस दृष्टि में सब था छलांग लगा करके उन्होंने महाराज उसको बहते हुए व्यक्ति को निकाला और वहां लिखा था वो व्यक्ति बदल गया जो वहा था ऐसा सामर्थ वाला बन गया ऐसा सामर्थ वाला बन गया कि एक दिन वह नौका पर आरूढ़ होकर के समुद्र की यात्रा कर रहा था अकस्मात तूफान तो आ गया नाविक ने कहा कि रक्षा जैकेट पहनकर आप लोग निकल जाओ नाव को मैं बचा नहीं पाऊंगा तूफान तो की गति इधर ही हो रही है उसने कहा कोई बात नहीं घबराने की जरूरत नहीं है वो व्यक्ति खड़ा हुआ नाव के एक तट किनारे पर और दोनों हाथ ऐसे दिखा कर कहा आए तूफान तो रुक जाफान तो रुक गया उसने दिशा बदल दी लोगों को बड़ा अचंभो लगा बाद में पत्रकारों ने उससे पूछा कि तुम ऐसा कौन सा मंत्र जानते हो जिससे तुमने तूफान को रोक दिया उसने एक वाक्य ही कहा कि यदि अपने अंदर के तूफान को हम रोक सकते हैं तो बाहर के भी तोफान को हम रोक सकते हैं बस ध्यान रखने लायक बात यह है कि हमारा मन हमारे कहने पर है कि नहीं हम दुनिया को अपने मन के आधार पर चलाना चाहते अपना मन ही अपने आधार पर नहीं चलता है अपनी बात अपना मन ही नहीं मानता है ये कहता है सचमुच में देवताओं का देवता तो वह है जिसने अपने अपने मन को अपने बस में कर लिया है क्योंकि भीष्मो ही देवा सहसा सही ये मन बहुत भीष्म है मन बहुत बलवान है जैसे भीष्म क्या बार सहना सबके बस का नहीं था ऐसे मन का बार सहना भी सबके बस का नहीं है यहां हमारा इसके बाद में उनतालीसवें उनचासवें श्लोक में बात कही तम दुर्जयम शत्रुम आपको निवेदन करूं कि हम लोग दुनिया में बाहर दुश्मन बनाकर बैठे हैं सबसे बड़ा यदि कोई दुश्मन है दुनिया का तो हमारा मन है ये मणि जी महारा तम दुर्जयम शत्रुम बोले होगा दुश्मन कोई बात नहीं तुम तो शांत रहो बोले हम कैसे शांत रहे हमारा असह्य वेग ये ऐसा शत्रु है कि शांति से बैठता नहीं है आप यदि इसकी उपेक्षा कर दोगे तो यह आपकी उपेक्षा करने वाला नहीं है ये अपना वेग का प्रहार करेगा और महाराज ये वेग से निश्चित रूप से आपको हरा देगा ये महाराज ब्राह्मण देवता तो इतनी बढ़िया बात कहते हैं कहते मित्र उदासीन रिपु, ये हमारा मित्र है ये हमारा दुश्मन है ये उदासीन है ऐसा जो लोग मानते हैं संसार में उनके लिए तुम्हारा तो लिए गाड़ी गाली दे रहा बिमूड हैं वो लोग मूर्ख लोग ही दुनिया में दुश्मन मित्र बनाते हुए घूमते हैं सचमुच में दूसरों से बेकार का झगड़ा करते हैं झूठ मूठ का झगड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को हमारा मित्र शत्रु उदासीन बनाते रहते हैं ये सचमुच में मूढ़ लोग है ये मन ही हमारा सब महाराज करने वाला खेल है देहम मनोमात्रिम गृहित ये नारायण हमारा देह भी मनोमात्र है इसको ग्रहण करके हम महाराज मनुष्य लोग असद बुद्धि कर रहे हैं संसार के प्रति रागत द्वेश कर रहे हैं और इसी के कारण बार बार जन्मते और मरते रहते हैं अगर इससे कोई पार्च सचमुच में दुरंत पारे तमसी भ्रमंती अंधकार में अज्ञान में ही लोग तमश माने अंधकार ही है जी मन पर विश्वास यदि किया और तभी महाराज ये मैं और मेरा का झमेला जीवन में जागृत हो गया और अंधकार में हम लोग भ्रमण करते रहते हैं अब इन्होंने महाराज जो पहले निर्धारित किया था ना प्रथम श्लोक में इन्होंने प्रथम श्लोक में निर्धारित यह किया था इन्होंने नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा गृह कर्म काला मन परम कारण मामंती शब्द से प्रयोग किया था तो छह हेतु दिए थे सुख दुख के लोग अधिकतर छह हेतुओं को मानते हैं। तो पहला हेतु तो मानते हैं मनुष्य को नायम जना तो ये उसका खंडन करते हैं बोले जनस्तु हेतु सुख दुख योश्चेत ये जन्म प्रादुर्भाव ये जन्मने मरने वाले लोगों को यदि आप लोग सुख दुख का हेतु मानते हो तो महाराज इसमें क्या बड़ी बात है एक बात बताइए मनुष्य यदि मनुष्य को पीड़ा दे रहा है तो एक माटी का पुतला दूसरे माटी के पुतले को दुख दे रहा है भाई एक माटी का यही शब्द का भोम शब्द का प्रयोग किया है एक माटी का पुतला दूसरे माटी के पुतले को दे रहा है तो तेरा इसमें क्या जा रहा है तेरा तो कोई जा नहीं रहा है इसमें कुछ भी एक बात बड़ी, इतनी बढ़िया इन्होंने कही जीवाम क्वचित संदी मानो आपकी जीव आपके दांतों से यदि कट जाती है तो कोई भी क्योंकि तो आपस आपका शरीर ही है ना कितनी बार ऐसा होता है कि जीव कट जाती है तो कोई व्यक्ति फिर तोड़ता है दांतों को हमने महाराज एक बात सुनी हंसी की है कि दांत बार बार जीव को काट देते थे एक दिन जीव परेशान हो गई जीव ने कहा कि अब तुम गड़बड़ करोगे तो ठीक बात नहीं है दातों ने कहा क्या कर लोगी हम 32 हैं तुम अकेली हो हम 32 हैं 32 और हमारे मध्य में फंसी हो तुमसे होने जाने वाला कुछ नहीं काये को शोर मचाती हो जब चाहेंगे तब दबोच देंगे तो जीव ने कहा एक बात कहूं जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन तुम बत्तीसों बाहर चले जाओगे क्या हुआ कैसे जाएंगे कैसे बत्तीसों बार बोले बीच बाजार में किसी को कुछ बोल देंगी तो लोग कहते ना इतना मारूंगा कि बत्तीसों बार चले जाएंगे जीव महाराज किसी पहलवान को गाली दे दे तो स्वाभाविक है बत्तीसों बार चले जाए किंतु नारायण ध्यान देने वाली बात यह है वह इसलिए नहीं व्यक्ति दांतों को तोड़ेगा क्योंकि जीव के कटने से भी दुख उसी को है और दांत के टूटने से दुख किसी को है तो मानो यदि शरीर से शरीर से कोई मारा दूसरा शरीर दुख दे रहा है तो वह उसको काटता नहीं है उसको तोड़ता नहीं है क्योंकि वह उससे जुदा नहीं है ऐसे यह शरीर का अपने शरीर में व्यापार है मिट्टी का मिट्टी के साथ व्यापार है इसमें आप क्यों अपना मन लगाते हो आप अपने चित्र को अशांत क्यों करते हो बोले दुखस् हेतु यदि देवतास्तु यदि आप दुख का हेतु देवताओं को मानते हो तो नरेंद्र कभी विचार कीजिएगा किसी ने हाथ से कपोल में किसी को झापड़ मारा तो हाथ के देवता हैं इंद्र देवता और मुख के देवता हैं अग्नि देवता एक देवता ने दूसरे देवता को मारा भाई एक देवता ने दूसरे देवता को मारा तुम का को उसमें बीच में आते हो ये तो देवताओं का आपस में व्यवहार है इसलिए महाराज निश्चित रूप से आपको क्रोध करने की जरूरत नहीं है यदंग मंगेन निहंते महाराज निहन्ते क्वचित कु कस्मई पुरुषस्व दे और आत्मा को यदि आप सुख दुख का हेतु मानते हो इनका महाराज छ खंडन किया है आत्मा का ही तुम सुख दुख का हेतु मानते हो तो महाराज उसमें सुख दुख का कारण हो नहीं सकता है क्यों उसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा है नहीं एक बात तो यह है जहां द्वैत ने आत्मा यदि स्यास सुख दुख के हेतु या शरीर को यदि लोग लोगे तो बिना महाराज आपको बताएं शरीर को सुख दुख होता नहीं है सुख दुख का व्यापार होता तो नारायण निश्चित रूप से मन को ही है ये शरीर में कोई पीड़ा हो उसका भोगता यदि हम तो कई बार देखते हैं कि राम जी यदि कहीं इधर उधर चले जाएं और शरीर को पीड़ा भी लग जाए तो महाराज कुछ कष्ट हो जाए तो वो उसको अनुभूति नहीं होती वहां जब तक मन नहीं पहुंचेगा तो कहते भाई ब्रह्मशाही तुम क्यों महाराज यदि आप आत्मा को सुख दुख का कारण मान रहे हो तो अपने से अतिरिक्त नहीं ये बात मान के चलिए शरीर को यदि मानते हो तो शरीर तो ये नश्वर है इसमें क्रोध कैसा करना है किसी के निमित्त के लिए और गृहों को यदि आप सुख दुख का कारण मानते हो गृहानिमित्तम सुख दुख योश्चेद गृहों को यदि सुख दुख का कारण मानते हो कि आत्मनोजे वही ये निश्चित रूप से आत्मा का तो कुछ होने वाला नहीं है ग्रह ही आपस में एक दूसरे को पीड़ा देते हैं। अरे भाई एक ग्रह के नक्षत्र के समय हमारा जन्म हुआ था मानो राहू की महादशा में यदि हमारा जन्म हुआ तो शनिचर की महादशा यदि पीड़ा दे रही है तो राहु को ही तो दे रही है आपस का ही ग्रहों का खेन है आपको किसी के ऊपर महाराज क्रुद्ध होने की जरूरत नहीं है और ये कर्म यदि कोई माने कि कर्म सुख दुख का हेतु है देखो भाई ये वेदांत दर्शन का ग्रंथ है ये पूर्वी मांसा का नहीं है इसलिए कहते कर्म तो कैसे सुख दुख वो तो जड़ है करता यदि अहंग भाव से इस बात को मानता है कि मैं करता हूं तभी तो है नहीं तो कोई कर्म कैसे सुख दुख देगा किसको देगा कर्ता भाव के कारण ही कर्म का प्रादुर्भाव फल का प्रादुर्भाव होता है यदि व्यक्ति के जीवन में कर्ता भाव हो ही नहीं जहां यह होता है इस क्रिया को हम करने वाले हैं यदि हम कर्ता मानेंगे अपने को तो भोक्ता भी मानना पड़ेगा नहीं तो महाराज ये निश्चित रूप से जड़ हैं देहत महाराज देह तो जड़ है आप चित्वरूप हैं आप पुरुष हैं, हैं। सुपर्ण है क्रुद्धेत कस्मै न कर्म मूलम अच्छा यदि आप शरीर को कर्म का मूल मानो तो मैं निवेदन करूं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि पहले शरीर बना कि पहले कर्म हुए आप कहोगे कर्म पहले हुआ तो बिना शरीर के कर्म कैसे करोगे जो भी कर्म है अच्छे कर्म या बुरे कर्म आपके पास शरीर नहीं है तो कैसे करोगे ये शरीर के माध्यम से ही तो कर्म होते हैं और यदि महाराज आप कहते हो कि पहले शरीर बना तो बिना कर्म के शरीर कैसे बना भाई कहोगे शरीर बना यदि पहले तो हम कहेंगे बिना बिना कर्मों के महाराज कैसे शरीर दे दिया ब्रह्मा ने आप एक बात मुझे बताइए कभी चिंतन कीजिएगा ये स्वप्न के प्रपंच के जितने शरीर आप सब देखते हैं इसमें पहले बाप जन्मता है कि पहले बेटा जन्मता है कौन किसका जन्म होता है पहले अरे न बाप जन्मता है न बेटा वहां कोई क्रम ही नहीं है अगर सोचो पहले बाप जन्मेगा तो बाप जन्मने के बाद कम से कम महाराज 20 साल का बाप होगा उसके बाद विवाह होगा फिर 20 साल का बेटा होगा 40-50 साल के बाद ऐसा शरीर दिखेगा और वहां तुरंत ऐसे दिखता है कि नहीं एक घंटे के स्वप्न में सारा का सारा जगत दिखता है उसमें सब महाराज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी दिखती हैं सब मामला दिखता है अब तो वो किस कर्म का प्रतिफल है वह कोई कर्म का फल प्रतिफल नहीं वो स्वप्न का ही प्रतिफल है ऐसे आप किस कर्म का साधन ये मानोगे इसलिए कहते हैं, तुम पुरुष पुर्शो हो पुरुषो यम सुपर्ण क्रुद्धेत कस्मई नहीं कर्म मूलम इसमें कोई कर्म का मूल नहीं है और काल को यदि तुम मानते हो हमारा यदि ऐसा मानते हो कि काल ही सुख दुख का कारण है तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव आत्मा पर काल का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है अच्छा नरय नागनेरी तापो न हिमस्य तत्सात अग्नि अग्नि को क्या तपाएगा काल काल को क्या तपाएगा बरफ बरफ को क्या जमाएगी क्रुद्धे कस्मई नपस्य द्वंदम अरे बाबू या चिंतन करो कि द्वंद्व है ही नहीं ये दो जब मानोगे ना झमेला ये है तो मामला एक का ही एक के अतिरिक्त पुरुष के अतिरिक्त कुछ दुनिया में है ही नहीं इसलिए कहते न कनचित क्वा कथन चनस्य द्वंदोपरागपर तपर दूसरा कोई है नहीं यदि हम मानते हैं अपने से अतृप्त तभी संस्कृति रूप में हम लोग पढ़ते हैं देव प्रबुद्धो न विभेति भूतई ही इस प्रकार से हमारा ये चिंतन करते हैं और कहते हैं अहम तरष्यामी दुरंत पारम तमो मुकुंद्रांगी निशेव ये श्लोक हमारे गौरांग महाप्रभु को बहुत अच्छा लगता था हमारे महर्षि आज में पढ़ रहा था तो महर्षि ने वहां वर्णन किया है कि जब बंगाल से गौरांग महाप्रभु वृंदावन के धाम की ओर अग्रसित होते हैं तो यही श्लोक गुणगुनाते हुए आए बार बार उनके मानस में यही बात आ रही थी एतां सा परात्मनिष्ठाम अब मैं निष्ठा बनाऊंगा ऐसी निष्ठा बनाऊंगा आध्यात्मिक निष्ठा जो पूर्व में बड़े बड़े महर्षि लोग जिस निष्ठा में जीते हैं बड़े बड़े महात्मा जिस निष्ठा में जीते हैं उसी निष्ठा को मैं बनाकर कैसी बोले मैं पार हो जाऊंगा अहम तरिस्यामी मैं तर जाऊंगा किससे पर तर जाओगे बोले तुरंत दुरंत पारम तमा यंधकार जो बड़ा कठिन है अज्ञान जो बड़ा कठिन है कैसे तर जाओगे बोले मुकुंद के चरणारविंद के सेवन से अर्थात भगवान के चरणारविंदों की सेवा से मैं दुरंत सा, अज्ञान सागर से पार हो जाऊंगा यहां मुकुंद शब्द का प्रयोग है मैं कई बार शब्द का जहां जितने शब्द हैं भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम में तो हजार नाम है और भगवतपाद शंकराचार्य भगवान ने तो विष्णु सहस्त्र नाम में अपना भाष्य भी लिखा है और एक एक नाम के सब के अलग अलग अर्थ हैं वैसे तो पर्यायवाची ही माने जाएंगे भाई एक दूसरे का अर्थ पूरक हैं। किंतु सब नामों के अलग अलग अर्थ हैं आप जैसे कल आप लोग सुनी रहे थे मदन मोहन का अर्थ मदन मोहन का अर्थ सुन रहे थे देखो न मद न मोह जहां सुनी रहे थे ऐसे ये जो मुकुंद शब्द है ना मुकुंद मुकुंद नाम तो हमारे कन्हैया का ही है तो मुकुंद उनका नाम है जिनके मुखार बिंद में कुंद कली के समान मुस्कान बनी रहे हमारे महाराज श्री कहते हैं जिनकी मुस्कान में कभी थकान न पड़े उसका नाम मुकुंद है ठाकुर जी की मुस्कान में कभी थकान नहीं पड़ती अगर महाराज आपको मैं क्या कहूं अगर वो रोना प्रारंभ करते तो शायद जीवन भर रोते ही रहते क्योंकि इतनी विषम परिस्थितियां उनके जीवन में आई है कि किसी की नहीं आई होंगी छठी नहीं पूजी पूतना मौसी आ गई ऐसी पूतना मौसी आई कुछ पूछो नहीं अभी मैं जा रहा था दक्षिण अफ्रीका तो एक जगह अधिस अबाबा है उसके बाद जो हमको प्लेन पकड़ना था तो एक हमारे बगल में मौसी आकर बैठ गई दक्षिण अफ्रीका की महाराज इतनी मोटी थी मैं आपको क्या बताऊं वो जो लगाते हैं बेल्ट वो बेल्ट उसको छोटी पड़ रही थी पूरा बढ़ा दिया तब भी न लगे अब उस भवानी ने बीच का निकाल दिया डंडा अब वो हमसे मार जो मोटी ताजी हमने कहा हे पुतना मौसी आप थोड़ा सजग रहो मैंने ऐसे जब कहा हाथ जोड़कर हे पूतना मौसी बोले वॉट इज दिस मौसी अब वो बेचारी मौसी तो समझ नहीं पाई बोले मौसी किसको कहते हमसे पूछा मौसी किसको सोचा कि कोई गाली दे रहा है ये वही सोचा होगा वहां हमको बाद में बताया कि मौसी नाम की कोई शराब होती है अर्थ गलत हमको बाद में किसी ने बताया तो हमने कहा कि मदर मदर की जो बहन होती है उसका नाम है अच्छा हंसने लगी बाद में तो बहुत प्रेम करने लगी हमसे किंतु उसका प्रेम खतरनाक था अब ऐसे लोग प्रेम करें तो गड़बड़ी मामला है तो बाद में फिर हम तो वहां से उठकर दूसरी सीट में जाकर बैठे तो मैं चिंतन करने लगा कि देखिए हमारा भगवान श्याम सुंदर की कभी ध्यान दीजिएगा श्याम सुंदर छठी नहीं पूजी थी पूतना मोसी आ गई एक बार ऐसे वृंदावन में बैठा था तो मैं सोचने लगा कि 125 साल ठाकुर जी का विग्रह हम लोगों के बीच में रहा तो प्रत्येक वर्ष की लिस्ट बना रहा था कि पहले साल में किस किस को मारा दूसरे साल में किस किस को मारा तीसरे साल में क्या किया चौथे साल में क्या किया पचहत्तर साल तक बनाया था उसके बाद फिर कहीं चले गए तो छूट गया कोई पढ़ा होगा हमारे यहां कहीं रिश्ते में लिखा हुआ कि साल में क्या क्या, क्या किया भगवान ने तो मैं निवेदन करूं कि एक भी वर्ष ऐसा नहीं रहा जब दुश्मनों से लड़े न हो मारा न हो किंतु कभी भी लोग मरे भी बहुत मरते जो मारते हैं वो मरते भी उनके लोग बाद में तो पूरा का पूरा परिवार ही गोविंदाए नमो हो गया किंतु ऐसे मुकुंद है कि कहीं भी मुस्कान में थकान नहीं पड़ी आप कभी भागवत का मूल पाठ करिएगा तो देखिएगा जब लास्ट में भी सागर के तट पर बैठे हैं तो कोई गर्दन झुका के नहीं बैठे हाय हाय मैया मर गई बाप मर गए वहां भी मुस्कान है उनको आप जरा विचार कीजिएगा जिसके जीवन में विपत्ति ही विपत्तियां भरी हैं संघर्ष ही संघर्ष भरा है किंतु वो कभी महाराज मुरझाता नहीं मुखचंद्र उनका जिनके मुस्कान में कभी थकान न पड़े उनका नाम मुकुंद है हमारे महाराषि तो एक अर्थ बहुत और रजीला करते हैं महारि कहते हैं जिनको देख करके मुक्ति की अभिलाषा समाप्त हो जाए जिनको देख करके बोले अब हमको मुक्ति नहीं चाहिए चले थे मुक्ति लेने और मिल गए ठाकुर जी ठाकुर जी मिले तो बोले क्या चाहिए बोले मुक्ति नहीं चाहिए तो क्या चाहिए बोले आप चाहिए मुंह मुक्तिम दिखयति वाह इसलिए तो हमारे ब्रजवासी कहते हैं मुक्ति नौन खारी लागे गए नौन नमक जैसी बोले वो हमको नहीं चाहिए मुक्ति हमें तो हमारा लाला चाहिए अथवा मुंह मुक्तिम ददा आती जो सदा सर्वदा मुक्ति का दान करने के लिए उद्यत हैं ऐसे महाराज मुकुंद जो हैं उनके चरणों की महाराज सेवा करके इस दुरंत सागर से अज्ञान सागर से हम पार चले जाएंगे ठाकुर जी महाराज कहते इस प्रकार से महाराज इसका तो सारा का सारा दुख चला ही गया उद्धव और वह ब्राह्मण धन क्या नष्ट हुआ उसका सारा क्लेश महाराज क्लेश ही नष्ट हो गया सच में उसका तो भाग्योदय हो गया था धन के नष्ट होने से अब वह किसी से महाराज एक बात बताएं किसी से मित्रता नहीं सुख दुख प्रदो नान्या ठाकुर जी कह रहे हैं सुख और दुख प्रद कोई ना अन्य सुख देने वाला या दुख देने वाला दूसरा दुनिया में कोई है नहीं आप यह चिंतन कीजिए मित्रोदास महाराज न तो मित्र है कोई न उदासीन है न रिपू है अगर कोई महाराज ऐसा समझता है तो ये निश्चित रूप से तमसाह करता है ये मित्र उदासीन और दुश्मन ये सब किसके पैदा किए हैं बोले तमसाह कृतः आज्ञान के उत्पन्न है जैसे रज्जू में सर्प भ्रमित हो जाए ना रज्जू में सर्प दिखने लगे अब महाराज है तो रज्जू किंतु सर्प क्यों दिख रहा है बोले मंद अंधकार के कारण वैसे है तो सर्वत्र परमात्मा ही आत्मा ही परमात्मा के अतिरिक्त तो महाराज कोई दूसरा कुछ है नहीं किंतु यदि हमको मित्र उदासीन रिपू दिख रहे हैं तो निश्चित प्रूफ से तमसाह कृता ये अज्ञान के द्वारा ही दिख रहे हैं अज्ञानी व्यक्ति ही सब ये संबंधों को बनाकर बैठ जाता है ये हमारे हैं ये पराय हैं, ये अमुक हैं, ये अमुक हैं, ये उदासीन हैं। है। इसलिए कहते हैं तस्मा सर्वात्मना तात् आह आज इस तात पर दृष्टि गई हमारी मैं तो जब इन लीलाओं का चिंतन करता हूं तो हमारा चित्त तो वहीं चला जाता है जिस समय घटना घटी होगी ये तात जो संबोधन है बहुत प्यारा है ठाकुर जी ने श्री उद्धव जी महाराज को तात कहकर के पुकारा यह संबोधन जल्दी नहीं करते ठाकुर जी सबको बहुत प्यार से बहुत हृदय से मेरे प्यारे उद्धव ठाकुर जी जिनको कहें कि मेरे प्यारे उद्धव अपनी वृत्तियों को मुझमें तन्मय कर दो सर्वात्मना का अर्थ यही है मैयावेशित धिया युक्त मानो मेरे में अपने मन को डुबो दो अर्थात अपने मन के चिंतन को मेरे में लगा दो महाराज यही मन को शांत करने का साधन है आप दुनिया में मन को लगाओगे तो महाराज ये शांत नहीं होगा मैं कई बार चिंतन करता हूं आप लोगों को भी अनुभूति होगी कि कई तत्त पदार्थों को पाने के लिए मन बड़ा बेचैन होता है मिल जाने के बाद थोड़ी देर शांति होती फिर बेचैन हो जाता है वो सदा शांत नहीं रहता है कारण नारायण इसका यह है कि उसको चाहिए अनंत सुख अनंत सौंदर्य अनंत शांति अनंत ज्ञान और हम उसको छोटा सा ज्ञान देकर छोटे सी वस्तु देकर छोटे से व्यक्ति देकर के तृप्त करना चाहें तो कभी वो तृप्त होने वाला नहीं है वह चंचल बना ही रहेगा मन को यदि निश्चल करना है मन को यदि शांत करना है तो अनंत सुख अनंत ज्ञान अनंत शांति स्वरूप परमात्मा ही है ठाकुर जी उद्धव को कह रहे हैं उद्धव मैयावेश मैया वेश मै, मैया तयायुक्त एतावान योग संग्रह स एताम विक्षुणा गीतम ब्रह्म निष्ठा समाता ये भारत सचमुच में ब्रह्मनिष्ठा का ही गीत है जो इस गीत को धारण करता है जो इस गीत को सुनता है वह निश्चित रूप से द्वंद से छूट जाता है ये सुख दुख राग द्वेष द्वेश मानापमान ये जितने भी द्वंद्व है ना द्वेच द्वेच इति द्वंद ये निश्चित है कि यदि आप सम्मान का सुख लोगे तो अपमान का दुख भी आपको भोगना पड़ेगा अब देखो भाई एसी का यदि सुख लोगे तो गर्मी का भी दुख भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा जो बाहर एसी नहीं मिलेगी तो फड़फड़ाओगे ये द्वंद्व साथ लगे हैं अगर मिलन का सुख आप भोगोगे तो विदाई का दुख भी आपको भोगना पड़ेगा ये प्रकृति का नियम है जन्म की यदि लोरियां आप गाओगे तो मृत्यु की भी महाराज आपको बलियारी करनी पड़ेगी मृत्यु का भी सामना करना पड़ेगा ये द्वंद्व आपके साथ बने ही रहेंगे अगर इन द्वंदों से छूटना है तो एक अद्वैत परमात्मा का ही चिंतन करना पड़ेगा अपने से अतिरिक्त इस दुनिया में कुछ ना है न हुआ है न होगा ये जितना भी जगत प्रपंच आपको दिख रहा है यह सब अपनी आत्मा का ही विलास है मैं तो अपने महाराष्ट्र की भाषा में बोलूं, हम तो कई बार महाराष्ट्र महाराष्ट्र को सुनते सुनते ऐसे मुग्ध हो जाते हैं कल हमारी एक बहन कह रही थी हमको बहुत अच्छी बात लगी बोले उनकी वाणी का जो जादू है हमको तो किसी में देखने को नहीं मिला सच में हमको न तो सुन अस स्वभाव कहो सुने न देखो जब वो भक्ति की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा भक्त कोई नहीं होगा मुझे तो कई बार नारद भक्ति दर्शन को जब मैं सुनता हूं कई बार सुन चुका हूं एक बार नहीं कई बार नारद भक्ति दर्शन को सुना है मैंने आद्योपांत तो ऐसा लगता है कि कोई साक्षात भक्ति के आचार्य ही साकार विग्रह धारण करके भक्ति सूत्रों की व्याख्या कर रहे हैं और जब ब्रह्मसूत्र सुनता हूं महर्षि का मांडू कारिका सुनता हूं महर्षि का तो ऐसा लगता है कि साक्षात शंकराचार्य भगवान ही अवतरित होकर के इन सूत्रों की व्याख्या कर रहे हैं क्योंकि शंकराचार्य भगवान ने उस समय व्यास भाष्य लिखा था संस्कृत में तो आज उस समय भाषा को न समझ पाए लोग तो उसी संस्कृत की भाषा को स्वयं आकर के सरल करके बता रहे ऐसा लगता है क्योंकि सर्वांगीण पूर्ण वाणी है उनकी मैं भी कुछ दिन पहले सुन रहा था तो हमारे महारी बोल रहे थे कि हमारे संकल्प से कलो करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु करोड़ों शिव का प्रादुर्भाव होता है हमारे संकल्प से ये सब हमारे संकल्प का महाराज विस्तार है जैसे अग्नि से अनेकानेक चिनगारियां निकलती हैं वैसे ही हमारी चिनगारियां हैं ये हमारे स्वरूप का विलास है ये मैं सुनकर लगाने का वाह मैं तो कभी कोई सुनता हूं महाराज इनकी वाणी तो हम तो गदगद हो जाते हैं सच में तुम्हारि की भाषा में मैं बोलू अपने से अतिरिक्त दुनिया में कोई न था न है न होगा ये सारा का सारा जगत प्रपंच जो हमको दिख रहा है ये सारा का सारा विलास है स्वप्नवत है अब यह यदि हमारे मानस में बैठ जाए तो आप किससे दुश्मनी करोगे किससे प्यार करोगे किससे उदासीन हो अपने अतिरिक्त कोई सत्ता है ही नहीं और यही महाराज भिक्षु गीत की विलक्षणता है कि हमारे चित्त में बोध हो जाए तो सारा का सारा राग द्वेश मिट जाए हमारा जीवन रश्मय बने महर्षि के चरणों में हमारी बार बार यही प्रार्थना है या भिक्षु गीत का अभिप्राय हमारी वाणी का ही विषय न रहे हमारे जीवन का विषय बन जाए हमारे जीवन का आचरण बन जाए इसका हम रसस्वादन कर सकें, उनकी कृपा से संभव है इसलिए उनके चरणों में बार बार हमारी यही प्रार्थना हमारी मती हमारी रति हमारी गति बस उन्हीं के चरणों में बनी रहे इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरण विन्दो में समर्पित बोलो भक्तवत्सल भगवान की सदगुरुदेव भगवान की वृंदावन विहारी लाल की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे